श्री विष्णु सहसोत्र शष्यमदो बाो लोकस्वामी त्रिलोकधी सुधाधज धन्य सत्यमेधाधराधर अमा मानद मोकस्वामी त्रिलोकधिधा मेधज धन्य सत्य अनात्म वस्तु स्वात्मा भिमानो संदेना कृते वस्तुस्वात्मा नृतेति अमान स्वंद स्वेदना स्वच्छ कृतेति अमा शुद्ध ज्ञान स्वरूप भगवान को अनात्म वस्तु में आत्मा भिमान नहीं है इसलिए वे अमानी है स्वया सर्वेश अनात्म स्वात्माभिम ददाती भक्ता सत्कार मानम तत्व विदम् विदा अनात्म स्वात्माभिमान खंडयती वा मानदह अपनी माया से सबको अनात्मा में आत्माभिमान देते हैं भक्तों को आदर मान देते हैं अथवा तत्ववेदताओं के अनात्म वस्तुओं में आत्मभिमान का खंडन करते हैं इसलिए मानद हैं सर्वे माननीय पूजनीय सर्वे स्वरवादिति मान्या सबके ईश्वर होने से सबके माननीय पूजनीय इसलिए मान्य हैं चतुर्दशा नाम लोका नाम ईश्वर लोकस्वामी चौदहों लोकों के स्वामी होने से लोकस्वामी हैं तृणलोकान धारियती थी त्रिलोकधिक तीनों लोकों को धारण करते हैं इसलिए त्रिलोक धिक है शोभना मेधा प्रज्ञा से सुमेधा है नित्यमसीच प्रजा मेंधयो है इति समोषिच भगवान की मेधा अर्थात प्रजा सुंदर है इसलिए वे सुमेधा हैं नृत्यमसीच प्रजा मेंधयो है इस सूत्र से यहाँ समाशांत असिच प्रत्यय हुआ है मेधे ध्वरे जायत इति मेधज मेध अर्थात यज्ञ में उत्पन्न अर्थात प्रकट होते हैं इसलिए मेधज है कृतार्थो धन्य कृतार्थ होने से धन्य है सत्या अवितथा मेधा अस्य सत्य मेधा है भगवान की मेधा सत्य अर्थात अमोग है इसलिए वे सत्य मेधा है अंशरशेष शोषाद अशेषा धराम धारियन्धराधर शेष आदि अपने संपूर्ण अंशों से समस्त पृथ्वी को धारण करते हैं इसलिए धराधर है तेजो वृषोद्तिधर सर्वशस्त्र प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नईक सिंगो गदाग्रज तेजो तेजोवृष दृतिधर सर्वशस्त्रृतांबर प्रग्रह निग्रह व्यग्रह नैकशृंग गदाग्रज तेजसमंभस तेजो वर्षा आदित्य रूप से सदा तेज अर्थात जल की वर्षा करते हैं इसलिए तेजो वृष है द्विमंगता काधर है अर्थात देहगत कांति को धारण करने के कारण द्रुतिधर हैं सर्वशस्त्रता श्रेष्ठ सर्वशस्त्रता समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ होने के कारण सर्वशस्त्रता भक्तरूपहृत पत्रपुष्पादीक प्रगृ्णातीग्रह धावत विषयारण्ये दुर्दांतवाजिन तत्प्रसादेन रश्मिये न बदनातीथि व प्रग्रहवत प्रग्रह रस्म भक्तों द्वारा समर्पित किए हुए पत्र पत्रपुष्पादि ग्रहण करते हैं इसलिए प्रग्रह है। अथवा विषय रूपी वन में दौड़ते हुए इंद्र रूपी दुर्दम्य घोड़ों को रस्सी के समान अपनी कृपा से बांध लेते हैं इसलिए प्रग्रह अर्थात रस्सी के प्रग्रह हैं रस्मौ ची पाणिनिवचनात्ग्रह शब्द से साधुत्व इस पाणि पाणिनी जी के वचनानुसार प्रग्रह शब्द सिद्ध होता है रस्मौ च इस सूत्र से रश्मि रस्ती तथा किरण अर्थ में प्रपूर्वक ग्रह धातु से वैकल्पिक घय प्रत्यय होता है तो प्रग्रह रूप बनता है और घय के अभाव में ग्रह विद्रे निश्चय गमश्च सूत्र से अप प्रत्यय करके प्रग्रह बनता है स्वशेन सर्व निगृणातिग्रह अपने अधीन करके सबका निग्रह करते हैं इसलिए निग्रह है विगत अग्रमतो मतो विनाशो्येत व्यग्रह भक्ता नाम अभीष्ट प्रधानेशु व्यग्री वा उनका अग्रह अंत यानी नाश नहीं है इसलिए वे व्यग्र अथवा भक्तों को इच्छित फल देने में लगे हुए हैं इसलिए व्यग्र है चतुशृंगो नैक श्रृंग चु श्रृंगारादे सप्तस्ताशोष त्रिधाबद्धो वृषभोरो महादेव मृत्या मंत्रवर्णात् चतुशृंग चार सिंग वाले होने के कारण नैक श्रृंग है श्रुति कहती है जिसके चार सिंह तीन पाद दो सिर और सात हाथ है वह तीन स्थानों में बंधा हुआ वृषभ रूप महान देव शब्द करता है और मनुष्यों में प्रवेश किए हुए हैं व्याकरण महाभाष्य के प्रथम में शब्दानुशासन का प्रयोजन बतलाते हुए महर्षि पतंजलि ने इस श्रुति को शब्द ब्रह्म की प्रतिपादिका माना है सो तो इस प्रकार है इस वृषभ रूपी शब्द ब्रह्म के चार सिंह नाम आख्यात उपसर्ग और निपात है तीन पैर भूत भविष्य तथा वर्तमान का नित्य और कार्य रूप शब्द ही दो सिर तथा सातों विभक्ति रूप सात हाथ हैं यह हृदय कंठ और सिर रूप तीन स्थानों में बंधा हुआ कामनाओं का वर्षण करने वाला वृषभ रूपी महान देव शब्द करता है और मनुष्यों में प्रवेश किए हुए है निगदेन मंत्रेणग्रे जायत इति निशब्द निशब्दलोपम कर गदाग्रज यद्वा गदो नाम श्रीवासुदेवरज तस्मादग्रे जायत इति गदाग्रज निगद अर्थात मंत्र से पहले ही प्रकट होते हैं इसलिए निशब्द का लोप करके गदाग्रज कहलाते हैं अथवा गद श्रीवासुदेव जी के छोटे भाई का नाम है उससे पहले उत्पन्न होने के कारण गदाग्रज है चतुर्मूर्ति चतुर्बाहु चतुर्भ्यूहश चतुर्गति चुरात्मा चतुर्भव चतुर्वेद विदपा चतुर्मूर्ति चतुर्बा चतुर्व्यूह चतुर्गति चतुरात्मा चतुर्भाव चतुर्वेदवित एक पात चतस्रो मूर्तो विराट सूत्राभ्याकृत तुरीयात्मनोति चतुर्मूर्ति ही सीता रक्ता पिता कृष्णा चेत चतसरो मूर्तयो से विराट सूत्रात्मा अभ्याकृत और तुरीय रूप भगवान की चार मूर्तियाँ हैं इसलिए वे चतुर चतुरमूर्ति है अथवा उनकी श्वेत रक्त पीत और कृष्ण ये चार सगुण मूर्तियाँ हैं इसलिए चतुर्मूर्ति है चारो इति नाम वासुदेवे रूढ़म् भगवान की चार भुजाएं हैं इसलिए वे चतुर्बाह हैं यह नाम में रूढ़ है पुरुष श्रीवासुदेवरूढ़ शरीरपुरश्छंदषो वेदपुरशो महापुरशा बहुवृचोप निषदुक्ता पुषाव्यूहा अशेत चतुर्व्यूह निषद में कहे हुए शरीर पुरुष छंद पुरुष वेद पुरुष और महापुरुष ये चार पुरुष भगवान के व्यूह हैं इसलिए वे चतुर्व्यूह है वैष्णव भी चतुर संप्रदायों में वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न और अनिरुद्ध ये चार भगवान के व्यूह माने गए हैं इसलिए भी भगवान चतुर चतुर्व्यूह हैं आश्रमाणाम वर्णाण चतुर्नाम यथोक्त कारिणाम गति चतुर्गति विधि के अनुसार चलने वाले चार आश्रम और चार वर्णों की गति है इसलिए भगवान भगवान चतुर्गति है राग चतुर आत्मा मनोचेति मनोबुद्धियंकार चित्ता ख्या करण चतुष्टयात्मकवाद व चतुरात्मा राग द्वेषादि से रहित होने के कारण भगवान का आत्मा मन चतुर है इसलिए अथवा मन बुद्धि अहंकार और चित्त नामक चार अंतकरणों से युक्त है इसलिए भगवान चतुरात्मा है धर्मार्थ काम मोक्षाक्ष पुरुषार्थ च तुष्टयम भगवत उत्पद्यते अस्मादिति चतुर्भाव धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये चार पुरुषार्थ भगवान से प्रकट होते अर्थात उत्पन्न होते हैं इसलिए वे चतुर्भाव हैं यथाव चतुर्ण वेदनार्थमित चतुर्वेद वित् चारों वेदों के अर्थ को ठीक ठीक जानते हैं इसलिए परमात्मा चतुर्वेद वित् है एकदो सेक पादों सेश्वाभूता श्रुते व्यष्टभ्याह कृष्णम एकांसे निश्चितो जगत इति भगवत च भगवान का एक ही पाद विश्व रूप से स्थित है इसलिए वे एक पाद हैं श्रुति कहती है संपूर्ण भूत इसके एक पाद है भगवान का भी वचन है मैं अपने एक ही अंश से इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित हूँ समावर्तो निवृत्तात्मा दुर्ज्यो दृतिक्रम दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावाचो दुरारिहा समावर्तः आत्मा, आत्मा, अन्वृत्ता निवृत्तात्मा दुर्जय दुर्तिक्रम दुर्लभ दुर्गम दुर्ग संसार चक्रस्य सम्यगावर्तक इति सम्यवर्तक संसार चक्र को भली प्रकार घुमाने वाले हैं इसलिए समवर्त हैं सर्वम्वात्वत्त आत्मा कीतित्तावृत्त आत्मा, आत्मा मनो विषयभ्योति वाह आत्मा सर्वत्र वर्तमान होने के कारण भगवान का आत्मा शरीर कहीं से भी निवृत्त नहीं है इसलिए वे अन्र... अन्र... आत्मा है अथवा उनका आत्मा यानी मन विषयों से निवृत्त है इसलिए वे आत्मा है जेतुम न शक्यत इति दुर्जय किसी से जीते नहीं जा सकते इसलिए दुर्जय है भय हेतुत्वाद असाज्ञा सूर्योदयो नाक्रामीति दुरतिक्रम भयादसया भयाद तपति सूर्य भयाद्र से वायुस्थ मृत्यु पंचमित मंत्रवर्णा महदयम वज्रमुत भय के हेतु होने से सूर्य आदि भी उनकी आज्ञा का अतिक्रमण उल्लंघन नहीं करते इसलिए वे ध्रुतिक्रम है जैसा कि मंत्रवर्ण कहता है इस ईश्वर के भय से अग्नि तपता है सूर्य प्रकाशित होता है और इसी के भय से इंद्र वायु और पांचवा मृत्यु दौड़ता है तथा दूसरा मंत्र कहता है महान भय रूप वज्र उद्यत है दुर्लभया भक्त्या लभ्यवा दुर्लभ जन्मांतर सहस्त्रु तपोज्ञान समाधि नाणाम क्षीन पापाण कृष्ण भक्ति इति व्यास वचनात् इति भगवत वचनाच दुर्लभ भक्ति से प्राप्तव्य होने के कारण भगवान दुर्लभ है व्यास जी का कथन है हजारों जन्मों में किए हुए तप ज्ञान और समाधि से जिन मनुष्यों के पाप छीण हो जाते हैं उन्हीं की कृ श्री कृष्ण में भक्ति होती है भगवान ने भी कहा है मैं अनन्य भक्ति से ही प्राप्त हो सकता हूँ दुखे न गम्यते ग्यायत इति दुर्गमः। दुख कठिनता से गम्य होते अर्थात जाने जाते हैं इसलिए दुर्गम है अंतराय प्रतिहते दुखाद वाप्यत इति दुर्ग नाना प्रकार के विघ्नों से प्रतिहत अर्थात आहत हुए पुरुषों द्वारा कठिनता से प्राप्त किए जाते हैं इसलिए दुर्ग हैं दुखे ना वास्यते चित्ते योगी भी समाधाविति दुराभाष समाधि में योगी जन बड़ी कठिनता से चित्त में भगवान को बसा पाते हैं इसलिए वे दुराभास हैं दुरारिणों दानवाद स्थान दुरारिहा दानवादि दुरारियों अर्थात दुष्ट मार्ग में चलने वालों को मारते हैं इसलिए दुरारिहा है शुभांगो लोकसारंगतंतुस्तंतुवर्धन इंद्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागम शुभांग लोकसारंगतंतु तंतुवर्धन इंद्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा क्रित कृतागम शोभन रंगय शुभांग सुंदर अंगों से ध्यान किए जाने के कारण शुभांग है लोकाना सारम सारंगवद सारंग भृंगवद गृहणतीतीती लोकसारंग प्रजापतिलोकानभ्यतपतुते लोकसार लोक प्रणवः तेन प्रतिप्त वा प्रसोदरादिवाधु लोकों का जो सार है उसे सारंग अर्थात भ्रमर के समान ग्रहण करते हैं इसलिए लोक सारंग है श्रुति कहती है प्रजापति ने लोगों का तपा तपाया अर्थात लोगों का सार निकाला अथवा प्रणव लोकासार है उससे जानने योग्य होने के कारण लोकसारंग है पृषोदरादिगण में होने से लोकसारगम्य के स्थान में लोकसारंग सिद्ध होता है शोभन तंतुर्विस्तीर्ण प्रपंचो शेती तंतु हो भगवान का तंतु यह विस्तृत जगत सुंदर है इसलिए वे स्वतंत्र हैं तमेव तुम वंतुवर्धन उसी तंत्र को बढ़ाते या काटते हैं इसलिए भगवान तंतुवर्धन है से इंद्र से कर्मे व कर्म से इंद्रकर्मा ऐश्वर्य कर्मेत्यर्थ इंद्र के कर्म के समान ही भगवान का कर्म है इसलिए वे इंद्रकर्मा अर्थात ऐश्वर्य कर्मा है महांती वेदादीनि भूतानि कर्माणि कारण्येती महाकर्मा भगवान के कर्म अर्था कशादी पंचभूत महां हैं इसलिए वह वे महाकर्मा हैं कृतमेव सर्व कृतार्थत्वात् न कर्तव्य किंचितिदपी कर्म से इति कृतकर्मा धर्मात्मक कर्म कर कृतार्थ होने के कारण भगवान का सब कुछ किया हुआ ही है उन्हें कोई कर्म करना नहीं है इसलिए वे कृतकर्मा है अथवा उन्होंने धर्म रूप कर्म किया है इसलिए वे कृतकर्मा है वेदात्मक आगमो येनेति कृतागम अस्य महतो से निस्वसित सेत यदुवेद इत्यादि श्रुते हैं उन्होंने वेद रूप आगम बनाया है इसलिए वे कृतागम है श्रुति कहती है इस महाभूत का निश्वास ही ऋग्वेद है